तस्य तर प्रशातावाही संस्कार य होता संवित च से संप्रातरण संप्रज्ञात समाधि में जो परिणाम होता है परिणाम हैवस्था है तो देखा है सर्वाथिकाग्रत क्षय चिस्तरिणाम इति एकग्रता क्षय क्षय से क्षोदय सर्वाथता क्षय एकाग्रताया उदय से सर्वाथाग्रत क्षयोद चित्त से सधि परिणाम हम चित्त की जो समि चित्त का समाधि परिणाम होता है उसमें चित्त में पहले सर्वार्थता है, व्यग्रता है अनेक विषय ग्रहण करता है सर्व ये चित्त तर्वाथ तरह भाव सर्वाथता एक अग्रम ये तित्तम एकाग्र तग्रता चिंत में वृत्ति बहुत तो रहती है इसमें सर्वाथता है समाधि परिणाम होता है तो सर्वास्थता है क्षय सर्वाधता का क्षय होता है एक साथ सब इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण होता है चित्त संचय है तो सब विषय ग्रहण करने के लिए चित्त में जो सर्वार्थ होता है सब इंद्र के द्वारा विषय ग्रहण करने का रहता है उसका क्षय होता है और एकाग्रता या उदय एकाग्रता है एक विषय एक विषय पर ही ग्रहण करेगा चित्त ऐसे चित्त का उदय उत्पन्न हुआ यही समाधि परिणाम सामिपरिणामे सर्वा चिधर्म धर्म है, है।, तो एक है, है। छै छै का एकाग्रता एकग्रता चिंतकधर्म दोन चित सर्वाचित एकाग्रम चिंतन तस्य भाव है धर्म है सर्वासता क्षय क्षय का सामत हो जाएगी एकाग्रता है उदय एकाग्रता की उत्पत्ति सांख्य योग सिद्धांत में उत्पत्ति यदि पदार्थ है का नाश नहीं होगा असत की उत्पत्ति नहीं होती है यदि पहरे से तो उत्पत्ति के पहरे नहीं असत है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी इसलिए उत्पत्ति का अर्थ आविर्भाव और नाश का से तिरभाव घट नष्ट हो गया घट सतरूप है तो उसका नाश नहीं हो सकता है इसलिए नाश नहीं होगा तिरभाव हो, हो जाएगा छिप जाएगा मिट्टी में और घटे उत्पत्ति हुई यदि उत्पत्ति के पहले घट नहीं था मिट्टी में तो औसत की उत्पत्ति कैसे होगी औसत्य उत्पत्ति नहीं होती है यदि पहले घटक था तो फिर दंड चक्र कुछ कारण सामग्री की का आवश्यकता नहीं मिट्टी में घट जी था घट उत्पत्ति कुल करता है कैसे बनेगा तो कहते पहले घटत था उसका आविर्भाव होता है अभिव्यक्ति होती है प्रकोष्ठ में एक कोई पदार्थ हो अंधकार के कारण दिखता नहीं है प्रकाश प्रज्वलन के प्रज्वलित होने पर पताश की उत्पत्ति हो जाती है यानी नहीं होगी पदार्थ पहले थे प्रकाश जलाने पर उनकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति नहीं? नहीं पहले है इसीलिए उनकी अभिव्यक्ति होती है प्रकाश उसका अभिव्यंजक उत्पादक है इस प्रकार कारण सामग्री के द्वारा विद्यमान घट की अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति तो नहीं और है और भूषण प्रातः घट टूट गया तो नाश नहीं होता है सत घट है उसका नाश नहीं हो सकता है तीर्भाव हो जाएगा धातु में भी अर्थ है न स अदर्शन है नाश हो गया मतलब अदर्शन हो गया और जनी प्रादुर्भाव जन्म कहते जन्म धातु से जमी प्रादुर्भाव जन्म का तो प्रादुर्भाव प्रकट होना नाश का तो अदर्शन हो जाना अभाव नहीं ये सांख्य सिद्धांत में उत्पत्ति के पहले मिट्टी में है, यदि नहीं होता असत्य की उत्पत्ति कैसे होगी औसत बंगा पुत्र ससुर सा उत्पत्ति नहीं होती है तिल में तेल है तो पिछने निकलता है अविद्यमान हो तो पत्थर पिसने पर तेल निकले नहीं निकलता है नहीं, नहीं है। विद्यमान होने से पिछड़ने से उसकी अभिव्यक्ति होती है मिट्टी में घट है इसलिए घट की अभिव्यक्ति होती है के द्वारा तो ये जो सर्वास्थता करता है चित्त का धर्म वो भी सत्य की उत्पत्ति नहीं असत्य का सत्य सत का नाथ नहीं असत की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए उदय का आविर्भाव हो और अक्षय का तिरभावित किया गया तरह धार्मित अनुगत अनुगतम चित्तम एकाग्रता का उदय आविर्भाव हो सर्वा सर्वार्सता का तिरभाव हो चित्तम होगा चित्त दो अवस्था में है धर्मी दोनों में दो धर्म है एकाग्रता और सर्वार्सता दो धर्मों के वाला धर्मी चित्त चित्त चिता है तथि चित्त अपायोपजनों स्वात्मरुगत स चित्त से सधि परिणाम युचिति अजनोर अपाय है नाश नाशोपजन उत्पत्ति तो यहाँ अपाय का चल जाएगा भाव उपजनका आविर्भाव धर्म दो धर्म सर्वाचता एकाग्रता सातम भूत धर्म वो धर्म अपने स्वरूप है अतिरिक्त नहीं है उस दोनों अवस्था धर्म में चित्त अनुगत है सर्वसता हो एकाग्रता हो धर्म दोनों अवस्था में चित्त अनुगत होने से समाधि अनुगतम चित्तम समाधि अरे समाधि व्यवस्था में चित्त का समाधान करते है वही चित्त का समाधि परिणाम है सर्वार्थता का चिरे भाग होता है एकाग्रता का अग्रीभाग होता है ठीक है चित्त विक्षिप्तता सर्वार्थता चित्त में सर्वार्थता धर्म है सर्वार्थता धर्म है विक्षिप्तता विक्षिप्त होता है चित्त भिन्न भिन्न विषय में विक्षिप्त प्रेरित होता है चित्त भागता है इधर उधर सर्वासता का विक्षिप्तता है सर्वासित्त होता है विक्षिप्त चित्त है विक्षिप्त विक्षेप है एकाग्र करते है अभ्यास करके सन् नीनश्यति क्षय स्थिर भाव सत नावी सत सत सत का भाव नहीं हो सकता है इसलिए जहाँ विनाश अर्थ कहते हैं वहां तिर अर्थ करेंगे में कार्किकरण को तो नाश मानते हैं ये कहते सत्य नाश नहीं होगा वेदांत दोनों को कहते ठीक है इसलिए घट हो सत्य नहीं कहते घट सत नहीं है सत्य तो नाश नहीं होगा ना सत न्यती थी क्षय तिर भाव न उत्पत आविर्भाव असत्य न असत की उत्पत्ति नहीं होती असत बनते तो विशान उसकी उत्पत्ति कभी नहीं कभी नहीं होता है इसलिए उत्पत्ति शब्द का आविर्भाव प्रकट हो जाना घट पहले था अभिभ अभिवक्त हो गया इसका नाम आविर्भाव है आत्मभूत तो धर्म है चित्त का जो धर्म है सर्वाता एकाग्रता ये जो दो धर्म है ये दो धर्म होते चित्त का स्वरूप है धर्म धर्म भेद नहीं है कि धर्म धर्मी से अलग नहीं है धर्म को छोड़ करके धर्म अलग नहीं रहता है इसलिए अतिरिक्त नहीं है तंतु को छोड़कर के पट तंत के बिना नहीं रहता है तो पट तंतु से अलग नहीं है किसी प्रकार घट में घटक तो घटक में नाम नहीं रहेगा घटक तो घट से अलग नहीं है सर्वार्थता भी चित्तम है एकाग्रता भी चित्तम है चित्तक में नाम नहीं रहेगा यह अपने सर्वसता एकाग्रता है दोनों धर्मों का सर्वार्थता का एकाग्रता अपाय। अपाय का आविर्भाव सर्वा एकाग्रता उपचय आविर्भाव बुद्धि उत्पत्ति तो आविर्भाव तय अनुगत पूर्ण अवस्था में चित्त अनुगत एक ही चित्त धर्म सामान तो परिवर्तन होता है धर्म एक हे पूर्वापरिभूत साध्य मन साम विशेषण पूर्वा पूर्वापरिभूत पूर्वा अपर पूर्वावस्था उत्तरावस्था पूर्वचित्त सर्वास्था का पड़े त्रिर्भाव एकाग्रता का विर्भाव ऐसे ऐसे चलता है साध्यमान समाधि विशेषणम साध्यमान समाधि समाधि का अभ्यास किया जाता है ये विशेषण होता है समाधि की विशेषण ये परिणाम होता है चित्त का परिणाम अब ती तत पुनः शांत तोल्य प्रत चित एग्रता चित्रता सरचित एकाग्रता परिणामः परिणाम तत एकाग्रता पिणम चित्त में एकाग्रता पिणाम ये परिणाम में एकाग्र हो जाए चित्त पुनः शांत तुल्य प्रत्यय शा, पूर्व शांत उत्तर उदित इसे तुल्य प्रत्यय अलग समान प्रकार प्रत्यय पूर्व प्रत्यय शांत का उत्तर प्रत्यय उदय होगा इस प्रकार से तमें एकाग्रता परिणाम ततः तो तो क्या था सामने ततः तो तो पुनः सामधे पूरापरिभूताया अवस्थाया निष्पत् सत्या समाधि में ऐसे पूर्वापरिभूत अवस्था है पूर्वावस्था उत्तरावस्था ऐसे पूर्वावस्था की समाज की उत्तरावस्था की उत्पत्ति ऐसे निष्पत्ति तो बनने पर शांतोदित शांत तो हो गया मतलब अतीत हो गया उदित हो गया उत्पन्न हो गया तो अतीत वर्तमानों को शांत तो उदित कहा पूर्व शांत तो हो गया वर्तमान उदित हो गया तो अतीत वर्तमान शांत का उदित वर्तमान तुल्य प्रत्यय चे तुल्य प्रत्यय तुल्य प्रत्यय क्या समाचार है। क्या क्या बना उप द्वंद तुल्य प्रत्यय चे द्वंद्व होता है उपादा कर्मधारे तो्यौच तौ प्रतव्यौच प्रत्यवच यहम सेर तफलिया कर्मारे तु्यौच तवोच तु्यप कर्मारे सामन है तो कर्म समान ये क्या है तो दादृश्य दोनों में सादृश एकग्रता पर समाहित समाधि समाधि पूर्वजेश्त सपत्तिर्दर्शिता सधिष्पत्ति कर सामूपरिणाम पर, पर भाष्य में सहित चित पूर्व प्रत्यय शांत समाहित चित्त समाधि विशिष्ट। समाहत धाधा जिससे निष्ठा से, से समाहित बनता है समाह समाधान युक्त समाधि विशिष्ट चित्त ग्रह प्रत्यय शांत होता है पूर्व जो प्रत्यय वृत्ति है चित्त की वृत्ति वो हो जाता है शांत हो गया उत्तर सदृश होती समाधि में उत्तर प्रत्यय पूर्व के समान ही होता है समाधि के पहले तो विक्षितता का तिरभाव एकाग्रता का उदय आविर्भाव किंतु समाधि अवस्था में दोनों समान प्रकार प्रत्यय है तत्सद उदितर समाधि चित्त उभयतम पुनः सत्य पूर्वावस्था में भी समाधि चित्त उत्तर उत्तरावस्था में समाधि चित्त एक ही है पूर्व प्रत्यय समाप्त हो गया उत्तर प्रत्यय ये समान आकार तुल्य प्रत्यय आविर्भाव तिर होता है चित्त एक ही है ऐसे कब तक तो चलता है समाधि परिणाम आ समाधि समाधि समाप्त होने तक समाधि नष्ट होने तक सफल अयम धर्मिना न से एकाग्रता परिणाम ये जो समाधि परिणाम ये चित्त का धर्मी कम हो गया चित्त होगा चित्त धर्म में ये परिणाम एकाग्रता परिणाम है विच्छित्तता तो पहले समाप्त होगी एकाग्रता परिणाम पूर्व में भी एकाग्र उत्तर में भी एकाग्र समान प्रत्येक प्रत्यय में से परिणाम होता रहता है क्योंकि संचल है एकाग्रता होने पर भी समान आकार प्रत्येक चलता है इसलिए ध्यान कालीन प्रत्यय एकता ध्यान पूर्व प्रत्यय उत्तर प्रत्यय लगातार एक चलेगा टीकाने समाधि निष्पतिदर्शिता समाति चित्त से कह करके समहित चित्त से समाधि निष्पत्तिर्दर्शिता भाष्य में भी समाति चित्त से क्या तथा उभर अनुगतम तथा चित्त तथे क्या था एकाग्र पूर्व में भी एकाग्र था उत्तर भी एकाग्र समान हुआ कब तक तो कैसे परिणाम होगा अवधि माह परिणाम की अवधि सीमा आ समाधि भ्रेष आ समाधि का तो भ्रंश ना सोने तक समाधि समाधि तक समाधि से जो फिर वित्तानवत्ता में आ जाएगा ये प्रत्यय एकाग्र प्रत्यय नहीं होगा आगे तो फिर विक्षिप्त तो हो जाएगा जब तो समाधि जब ते तब तो तक इसे तुल्य प्रत्यय होता है आगे टीका में प्रासंगिकम च वक्षण उपरिकम च इंद्रिय परिणाम विभजते ही भूत इंद्रिय का परिणाम कहते ही चित्त का परिणाम कहा इसी प्रकार भूत इंद्रियो का परिणाम प्रसंग से कहते ही किसलिए कहते हैं वक्षमान पर आगे कहेंगे उसका उपाय साधन आगे के लिए आवश्यक है परिणाम अलग अलग बताएंगे एक परिणामा धर्मलक्षणवस्थापरिण व्याख्यान चाह चित्तपरिणामो दर्शन व्याख्यान चित्त के पिणम कहने सेना चित्तपरिणाम से भूतेद्रियसु धर्मलक्षणवस्थापरिणाम व्याख्या भूतेसु इंद्रिषुषित भूता भूते, था। भूते, भूते क्या क्या था था? है? है। सुना भूतेसु इंद्रियु भूतेंद्रियसुखा सवंदसमस भूतान चाह भूता इंद्रियास भूतेसु चंद्रिशुच भूतेंद्रियु भूता में परेनाम परेनाम और परिण धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्म पिणम लक्षणपरिणाम और भूतेंद्रिये ये व्याख्या हो चित्त परिणति मात्र मुक्तम नतु टीका नितपरिणति नकार धर्मलक्षणवता परिणाम तत्क आ चित्त परिणाम का सामने चित्तपरिणाम का कितना चित्तपरिणाम प्रकार धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्थापरिणाम ये तो नहीं कह कतिशी रो का उसके समान ये कैसे होगा इसलिए भाष्य में कहते तो हैं एक तेना पूर्वोक्त न चित्त परिणाम पूर्वोत्तर चित्त परिणाम चित्त परिणाम से धर्म लक्षणावस्था परिणाम भी दर्शित हो गया व्याख्यात हो गया चित्त परिणाम से कहते चित्त परिणाम कथन करने से धर्म लक्षण अवस्था रूपेण धर्मलक्षण अवस्था रूप से भूतेन्द्र परिणाम भूतेंद्र चित्त का परिणाम वा धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है भूत में भी धर्म लक्षण लक्षणवस्था परिणाम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम कितने प्रकार वा तीन प्रकार धार्मिक भूत इंद्रिय चित्त कह दिया यार भूत इंद्रिय में भी तीन प्रकार धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम भी नहीं। ये भी गया। तत्र संचना का टीका में धर्मल धर्मयोर तुत्थान निरोधयोधर्मोरअिप्रादुर्भाव धर्म धर्मी धर्मपरिणाम धर्मी चिंत में धर्मपरिणाम क्या है का यो, धर्म, धर्म का परिणाम वित्थान निरोधयो धर्मयोग वित्थान धर्म निरोध धर्म दोनों धर्म का अभिभव प्रादुर्भाव वित्थान धर्म से अभीभव निरोध धर्म से प्रादुर्भाव दोनों को द्वंद्व करें वित्था निरोध धर्मयोग वित्थान निरोधय धर्मयोग वित्थान आत्मक धर्म निरोधरपर्म व्यन निरधर्म सेव निरोधर्म से प्रादुर्भाव कुछ धर्मी चिंता लक्षणपरिणामस्य लक्षणपरिण कहते निरोधस्त्रीलक्षण स्त्री स खलुनालक्षण अध्वन प्रथमं मील धर्म तम अन्नतिग्रहण तो वर्तमान रक्षण प्रतिपन्न लक्षण परिणाम अतीत वर्तमानपरिणाम पलटी का धर्मलक्षणवस्था पर नोच्चारिता नोच्चारिता नमलक्षणवस्थापरिणाम नोता संक्षेपाजर्मलक्षणवस्थापरिणाम व्याख्याता सूत्रकार कहते हैं ये अभिप्राय है पूर्व सूत्र व्या व्याख्यान में धर्म लक्षण अवस्था शब्दों का उच्चारण नहीं किया गया धर्म लक्षण अवस्था शब्द परम नोच्चारित शब्द केवल उच्चारित नहीं हुआ क्या नहीं कहा गया ये बात नहीं है अतः तो कहा गया न तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम न धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवकुष्ठा परिणाम नहीं कहे इस बात नहीं ये संक्षेप कहा गया शब्द उच्चारण नहीं करने पर कहा गया संस्कार सूत्रे पूर्व सूत्र में वित्थान संस्कार संस्कार सूत्रे सूत्र हाँ नव वित्थान संस्कार अभी वापस इसी सूत्र में धर्म धर्मपरिणाम उत्तर वित्थान संस्कार चित्त का धर्म धर्म परिणाम धर्मपरिणाम कहा गया इमंशर्मपरिणाम दर्शयता तेन धर्माकरण लक्षणपरिणाम सूचित है नहीं कहा गया धर्म परिणाम जैसे बता दिया धर्मों के ऊपर लक्षण परिणाम होगा धर्माधिकरण लक्षण परिणाम धर्माधिकरण में समास कैसे होगा समाज होगा धर्म में इसको विचार करने के निश्चय करना होता है अधिकरणम ये ल्यूट प्रत्याशी न भूल सके यदि षष्टि समास करेंगे धर्मस्य से अधिकरणम तो क्या को बनेगा धर्म से अधिकरण धर्मान करेंगे तो क्या रूप बनेगा? धर, धर्मा बनेगा। गया धर्माधिकरण बनेगा परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर से हो लुकने पढ़ी क्या देखिए कितने परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर से हो अधिकरण नपुंसा को समाज करेंगे तत्पुरुष करेंगे तो, तो धर्म परिणाम धर्माधिकरण बनेगा क्यों यहाँ क्या दिया धर्माधिकरण दिया तो तो है इसलिए षष्टी समासन नहीं होगा तो धर्माधिकरण ष्टी समासन नहीं होगा तो और कौन सा समाज हो सोता है क्या सुनते ष्टी समासन नहीं होगा तो और क्या होता है और कोई समाज हो संभव है बहुबली इसलिए बहु बुरी समासधिकरण धर्म से अधिकरण से ये ही नहीं। तो नहीं ऐसा तो धर्माधिकरण ही हो जाता इसलिए बहुबली बहुविज्ञान से कैसे विज्ञगा धर्माधिकरण से क्या बोलते तुला जैसे बोले जैसे तो कोई समझे ले क्या कहेंगे धर्म धर्माधिकरणे से धर्म अधिकार नहीं हो क्या कहा धर्म अधिकरण से कोई प्रौढ़ विद्यार्थी है क्या मैंने धर्म अधिक करने और ऐसा होता है बिगड़ो कहीं ऐसा नहीं होता क्या होगा भविष्य मज से बिगड़े वालों नहीं था धर्म अक धर्माकर धर्माकरणक भूतलाधिकनक क्या क्या भूतलं अधिकरणं यस्य घट से स घट भूतलाधिकिंग हो जाएगा अधिकरण तो न कुछ के घटपुलिंग है भूतल भूतलाधिक इसी प्रकार धर्म अधिकरण ये परिणाम सब परिणाम धर्माधिकरण हैं इसी प्रकार लक्षण नहीं लक्षण परिणाम लक्षण से परिणाम धर्माधिकरण लक्षण परिणाम लक्षण का परिणाम धर्म में होता है धर्म उसका अधिकरण है धर्म परिणाम दिखाने से उसके द्वारा तो धर्म में लक्षण परिणाम भी सूचित हुआ सूचित है परिणाम लक्षणपरिणाम धर्म धर्मपरिणाम लक्षणपरिणाम कहा गया लक्ष्यते अनना लक्षण लच्छन लक्षण परिणाम लक्षण शब्द का विग्रह लक्ष्य थे अन्य लक्षण लक्षिता से लिट हो गया कारण में लक्षण हो गया क्या कालभेद विशेष काल से लक्षित होता है परिणाम तो लक्षण हो गया काल विशेष तेन ही लक्षित वस्तु काल में लक्षित तो होती वस्तु वस्तुअतरे कालांतरयुक्त व्यवस्यते एक काल में एक वस्तु है अन्य काल से है। वस्तु से भिन्न होता है लक्षित होगी वस्तु वस्तुअ्य कालांतरयुक्त अन्य जो वस्तु है कालांतरे से युक्त अन्य काल से युक्त वस्तु एक ही घट प्रथम क्षण युक्त होता है वही घट द्वितीय क्षण तृतीय क्षण युक्त हो सकता है हैं? अतित घट वर्तमान क्षण में रस होता है।, है पहले था घट अभी वर्तमान काल आ गया तो वही घट वर्तमान काल भी से होगा होता है तो यह हो गया कालांतर युक्त अलग काल से युक्त वस्तु से भिन्न हो जाएगा वर्तमान क्षण घट द्वित क्षण घट तृतय घट तो एक ही प्रथम तृतीय क्षण विशिष्ट जोड़ेंगे क्षण भिन्न भिन्न होने से क्षण तत्त क्षण भी भिन्न हो गया घट एक तत्त क्षण भिन्न से तत्त क्षण घट भिन्न भिन्न हो जाएगा क्योंकि द्वितीय क्षण तृतीय क्षण एक नहीं है इसलिए कालांतर वस्तुअंतरे काल से भिन्न होती है काल भेद से लक्षित वस्तु निरोध स्त्रण निरोध तीन लक्षण वाला त्रीन लक्षण ये निरोधस्था अनुधक त्रिलक्षण अस्व्याण्य में लक्षण परिणाम क्या है निरोधत्रण्युक्त निरोधत्रण होगा त्रिलक्षण में कैसे समास होगा त्रिलक्षण में समस जोश बोलो अभी त्रीन लक्षण लक्षण का क्या है लक्षण लगे तो लक्षण क्या लगेगा तो तीन लक्षण जिसका है ये ये लक्षण परिणाम निरथक निरथ त्रिलक्षण त्रिविर अरुद्ध तीन अद्वन शत मार्ग के लिए काल निरोधक्षण अस्व व्याख्यान त्रिधिर तीन से आगे तो क्यों नहीं होता है राम में ही जैसे हुआ जैसे अद्वयी होना चाहिए अद्वि ही लिखा है ठीक है कैसे अध्वन सत नकारांतरी जैसे राजन भिस में राज ही बनता है राजबी राजबी राजभी राज भी राजभ्य नकारांतरी अद्विता अधशब्व कालवासलु अनागतलक्षण अध्व प्रथम ये भाष्य में सलु अनागतलक्षण अध्धन प्रथम हित्व अनागतलक्षण अधान प्रथम अनागत लक्षण जो काल है अभी प्रथम क्षण है प्रथम अभी आगे आने वाले आगे आवन है अनागत है अभी अनागत है प्रथम क्षण है उसको छोड़ करके वर्तमान पाएगा घट पहले था अनागत अभी वर्तमान आगे अतीत हो जाएगा तो अनागत लक्षण अधिक प्रथम तो जो काल है अनागत है उसको छोड़ करके वर्तमान वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न वर्तमान तो हो जाएगा किंतु वो धर्म तो धर्म ही रहेगा जो परिणाम है निरुद्ध धर्मोत्तम अनतिक्रांत धर्म उप रहता हुआ वर्तमान लक्षण को प्राप्त किया धर्म तो है धर्म में पहले अतीत लक्षण था अभी वर्तमान लक्षण आ गया तो धर्मत्म अनाथिक्रांत वर्तमान लक्षण प्रतिपन्ना ठीक में तत्किन अद्धवत धर्मत्व अति पता जैसे वस्तु तो एक धर्म तो एक, एक काल को छोड़कर के दूसरे काल को जाती है ऐसे क्या एक धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म को प्राप्त करती है वस्तु अधर्मत्व अपिपता धर्मत्व के अतिक्रम कर लेगी वस्तु ने त्या धर्मतम अनाक्रांत वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न धर्म तो रहते हुए धर्म में ही प्रथम द्वितीय तृतीय का आरक्षण धर्मतम अतिक्रांत नहीं करता है परिणाम सैव निरोध अनागत आसित यह निरोधक अनागत आसित सह संपत्ति वर्तमान पहले निरोध अनागत था अभी वर्तमान हो गया किंतु जो पहले निरोधता हुए निर्धय जैसे घट पहले आना तो अभी वर्तमान हो गया वर्तमान हो जाए तो घट घटेगा न तो निरोध अनुतः निरोध अनुध हो जाएगा तो समान निरोधक बराबर है वर्तमान का स्वरूप व्याख्यान यूपेण भाष्य मैं प्रथम प्रथमं धर्म तम अन्नतिक्रांतु वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न वर्तमान लक्षण प्रतिपन है वर्तमानता वर्तमानताख्यान यूपेण अभी व्यक्ति अभीव्यक्ति ये वर्तमान स्व जबेण अभी अभीव्यक्तिपाव्यक्ति अभी अभी, अभी अभी होती ये वर्तमान व्याख्या यूपेण अभीव्यक्ति स्वरूप अभिव्यक्ति का स्वरूपणी का अर्थ करते हैं सोचित अर्थ क्रिया कारण स्वर्पेण सोचित अर्थ क्रिया कारण क्रिया करना क्रिया करण अर्थ क्रियाकरण सूचित अर्थ क्रियाकरण ठीक है क्या बोलो था अच्छा कारी कारीण रूप पाठ शोचित अर्थक्रियाकर्ण स्वरूप शोचित अर्थक्रियाकर्ण स्वरूप ये स्वरूप स्वरूपण घट्ट की अभिव्यक्ति घट के द्वारा जैसे शोचित अर्थक्रिया जल आहरण वही करना योग्य हो गया पहले मिट्टी में घटा था अनागत था अभी वर्तमान हो गया घट वर्तमान हो गया मतलब जिस समय सर्व से अभिव्यक्त होता है सर्वप्र से अभिव्यक्त मतलब सोचित अर्थ क्रिया करना होता है घटक रही जो कार्य करना वर्तमान में कार्य में कार्य होता है ये वर्तमान होगा इससे अभिव्यक्ति होती है सोचित अर्थ क्रियाकरण रूप स्वरूपण स्वरूपण अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति आविर्भाव समुद्राचार ये समुद्राचार के प्रयोग किया जाता है प्रकट हो जाता है समुद्रचारे प्रथम अनागत अधनमेक्ष द्वितीय अध्वा पहले अनागत था प्रथम क्षण अभी वर्तमान हो गया द्वितीय काल परिणाम हो गया अनागत अध्वनमेक्ष काल के लिए अनागत काल के अपेक्षा करके अभी द्वितीय काल होगा भाग्य संपर्क सैदे तथा अनागत अध्वी चे वर्तमता अतीत अतीतता आपत्स्य हतोरना उत्पत्तिना सैता अनागत कागज छोरचर्क यदि वर्तमानता को, को प्राप्त किया करता है ते का क्या वर्तमान वर्तमानत्व तो को छोड़ करके अतीतताम आपत्तियत अभी वर्तमान ही थोड़ी देर में अतीत तो हो जाएगा वहाँ तक नष्ट हो जाए जाएगा अतीतताम से तो प्राप्त करेगा हम तो भो संबोधन करता अच्छा तो अधत्ति विनाश हो चार अध्यय उत्पत्ति और विनाश वर्तमान समाप्त हो गया द्वितीय उत्पत्ति फिर द्वितीय का अनाथ हो गया अतीत हो गया और अन्य काल हो गया न चे ये तो स्टन नहीं है आपके मत के अनुसार उत्पत्ति विनाश नहीं मानते किसकी उत्पत्ति नाश नहीं स्वीकार करते हैं नहीं असत उत्पादो ना भी सत विनाश्यता असत उत्पादो नहीं भवती असत्य की उत्पत्ति नहीं होती असत का विनाश नहीं होता है तो पहले नहीं था तो उसकी उत्पत्ति कैसे होगी और यदि उत्पत्ति होने पर कार्य सत्य हो गया तो उसका नाश कैसे होगा इति काम तो। से कहते हैं न चाषण नए द्वितीयअ्वा नतीतनागताभ्या लक्षण युक्त अतीतनागतलक्षण से ये युक्त तो युक्त है, है। द्वितीय अध्वा नतीत अनागताभ्याम आत्मन अवस्थिताुता सामान्य रूप से अतीत अनागत समय है कट पहले उत्पत्ति के पहले था सामान्य रूप से था अभिव्यक्त नहीं था इसी प्रकार अतीत अनागत भी सामान्य रूप से स्थित है अतीत अनागत दोनों का वियोग नहीं होता है अनागत से निरोध से वर्तमान का लक्षण दर्शय अनागत निरोधक में वर्तमान हो गया लक्षण वर्तमान विथान से अतीतता तृतीय अधिक निरोध में अतीत अनागत निरोधक में वर्तमानता निरोधक को बता करके उसके बाद वर्तमान के बाद अतीत कहेंगे निरोधक में अतीत को छोड़ करके वर्तमानता लक्षण परिणाम दिखाया निरोध अभी वर्तमान में छोड़ करके अतीत दिखाएंगे अनागत को छोड़ करके किसी में आया वर्तमान का वर्तमानता को छोड़कर कहाँ जाएगा अतीतता अतीत हो जाएगा किंतु निरोध में नहीं देखा करके वित्थान में दिखाते हैं वर्तमान वित्थान से अतीतता वर्तमान वित्थान है उसे अतीत हो जाएगा तृतीय उध्हन मह तृतीयकार कहते हैं तथा वित्थानी भाष्य में तथात्थान त्रिलक्षण तथा का यथा निरोधतिलक्षण था निरोधक इस प्रकार है निरोध वित्थानी त्रिलक्षण हे निरोधकक्षणगताया अगत तो अरुवर्तम अरबी वित्थानी त्रिलक्षण है तथा वित्थान त्रिभियुक्त तीन कालुक्त वर्तमान लक्षण ही धर्मक्रांत अति तत्म प्रतिपन्नम वर्तमान लक्षण को छोड़ करके धर्मत्वत्व तो तो रहेगा अतिक्रमण नहीं करेगा अतीत लक्षण को प्राप्त करता है वित्तान ये सबसे तृतीय अथवा तृतीय काल है अभी निरोध त्रिलक्षण में अनाज वर्तमान ध्व कह करके वित्थान में त्रिलक्षण है उसे वर्तमान को छोड़ करके अतित्व को प्राप्त तो करता है ये बताएंगे ओम ओम नम दूम निधम